ओम शांति शांति रहेगी Da, तो, तो ये प्रभाव प्रकाश को और इस प्रकाश प्रकाश प्रकाश का का आश्रय तो तो भी का थी थी? है। है, है, जिस इसका तो दोनों बात हो गए प्रकाश का आश्रय है और प्रकाश स्वरूप भी प्रकाश का आश्रय है प्रकाश तो जिस प्रकाश का आश्रय है उस प्रकाश को प्रभावित हो गई है और मणि भी प्रकाश का आत्र है और प्रकाश का प्रकाश स्वरूप हो गए धर्म धर्म तो तो है जो उसके उसको गुण भी कह सकते हैं अच्छा मतलब एक द्रव्य हो या दूसरा द्रव्य कौन हुआ स्वरूप गुण दोन हो गया जो धर्मभूत उसकी अस्तित्व होगा था था। और को और मान लीजिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, जाएगी। तो तो अब पहले लघु स्थान में दीपक रखा है, तो बड़े स्थान में दीपक रखा है। तो फैलाव किसका हुआ प्रकाश किसका हुआ प्रकाश बोल का या उसके स्वरूप का स्वरूप में रुकमें स्वरूप को रुकना है ना तो जैसे ये ध्यान देना कि ये प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश का आश्रय है आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना जाता है और ज्ञान पहले तो है ना? अर्डम का क्या कथा है ज्ञान के बिना ही दूसरे ज्ञान के बिना ही तथा प्रकाशित होने वाला है वह प्रकाश है अरिडम का स्वयं प्रकाशन और स्वयं प्रकाशन का क्या ज्ञान आत्मा क्या है ज्ञान और ज्ञान होने पर जी वो कैसा है धर्म धर्मभूत ज्ञान का आश्रय है या ज्ञान गुण का आश्रय है तो दो होगा ना दो होगा ना अच्छा तो अब ये ध्यान देना कि जब ज्ञान का आश्रय होने से ही उसको क्या कहते हैं ज्ञान का आश्रय क्या हमें से क्या कहते हैं वो तो ज्ञाता भी है और ज्ञान भी है तो जिस ज्ञान का आश्रय है वो ज्ञान शुरू है ना वो तो गुण है ना वो कैसा है धर्मभूत है कितना आप ज्ञान रखेंगे और ये देखेंगे कि तो आत्मा की जो ये दे आत्मा शरीर के एक भाग हृदय में रहती है और संपूर्ण शरीर में क्या व्यक्त रहता है धन वो ज्ञान व्याप्त रहता है न? तो सूर्य जैसे यहाँ सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है किसके द्वारा प्रकाश के द्वारा प्रकाश के द्वारा तो आपने संपूर्ण शरीर में होने वाले शुभ गुप्त को कैसे अनुभव करेगी शुभ गुप्त को प्रकाशित करेगी और शुभ गुप्त का अनुभव करेगी धर्म गुप्त क्योंकि पूरे शरीर में फैलाया जाता है ये ध्यान रखिएगा की जैसे देखो सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में जाता है ना आप यहाँ पर दीवार बना दो छत बना दो बना दो तो प्रकाश आ पाएगा सर जी बंद कर दो आपने लगा रखे हैं पूर्ण का प्रकाश तो जीवी है सब लोग अज्ञात हो और ऊपर को आपने लगा रखेगा तो अब रखिएगा जीवात्मा आत्मा जैसे रहने वाला है आगे आएगा धर्मभूत ज्ञान कैसा है अनादि कर्म रूप अभियान के कारण अनादि कर्म रूप हाँ अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण वो संकुचित होकर के हो गया है संकुचित होकर के देव्यापी है वो किसके कारण है अनादि हैनादि कर्म रूप अनादि काल से पूर्ण साफ करके आया है जीव जी किस प्रकार से उसके कारण उसका ज्ञान कैसा हो गया है ये आगे आएगा कई है ना किसी अब देखना मुक्तों का जो अच्छा तो बताया ना जो संसारी जीव है जब जीव है तो उसके ज्ञान का प्रसार सब्ज में क्यों नहीं होता है क्यों नहीं अज्ञान के कारण वो संकुचित हो गया है या देव्यापी हो गया है तो उसके प्रसार का प्रतिबंध क्या अना है अनाधिकर्मुख है प्रतिबंधक अब ज्ञान देना मुक्तावस्था में यह कोई प्रतिबंधक रहेगा सर्व अज्ञान तो इसलिए मुख्य के ज्ञान को जिह माना रहता है मुख्य ज्ञान कैसा है इसलिए मुक्त आत्माएं सर्वती है मुख्य आत्माए सब कुछ जानती है परमात्मा को जानती है परमात्मा विभूति सबको जानती है प्रतिबंधक नहीं होगा प्रतिबंधन विजित हो जाएगा mm. अवे, तो, हो है ना अब ये अब जैसे कि दीवार सब तो शब्द के बाद प्रतिबंधित होते होगा अच्छा अब जो योगी होते है न योगी योग साधना करते हैं तो उसके द्वारा उनके ज्ञान का प्रभार हो ही है योग साधना से कभी दूर की वस्तु को जान लेते हैं दूर के शब्द को सुन लेते हैं योग साधना से ज्ञान का अधिक प्रसार होता है साधना के फल तो आप इतना जानेंगे कि आत्मा ज्ञान शुरू है तो वो स्वरूप ज्ञान के द्वारा अपने को प्रकाशित करेगी यह तीन प्रकरण है ना पहला प्रकरण आत्मा का है तो आत्मा वाला यहाँ है प्रत्येक आत्मा भी कहते हैं क्या कहते हैं प्रत्येक आगे आएगा अपनी आत्मा को प्रत्येक आत्मा भी कहते हैं तो ये समझ में आई और वो आत्मा कहाँ रहता है और संपूर्ण शरीर में होने वाले शुद्ध का तो वो करता है घरभूत ज्ञान के द्वारा घरभूत ज्ञान उसका सब जो फैला है न तो आत्मा तो है ज्ञान सुनकर और ज्ञान का तो दोनों जिस आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान है और उसके आस्तिक रहने वाला जो ज्ञान है ये दोनों एक है क्या है ना अलग अलग हो गया अलग अलग हो गया अब इसका ध्यान रखना कि तो ये जो आश्रित रहने वाला ज्ञान है इसको धर्मभूत ज्ञान कहते हैं ये उसका विशेषण है ना और वो आश्रेयी है इसको धर्म कहते हैं क्योंकि वो धनि है धर्मी मतलब आखिर धर्मअस्त व्यस्त धर्मवास्था है जो तो एजुकेशन है वो आश्रह है तो धर्मभूत ज्ञान का देखो धर्म ज्ञान एक तो संकोच की बात काले हो देखो ये कहते है ना हमने बताया कि ये जो धर्मभूत ज्ञान कल हमने प्रत्यक्ष प्रक्रिया आपको बताई थी न्याय वैश्विक मतलब प्रत्यक्ष की प्रक्रिया आपको बताई है वैसे मन का है है तो शरीर शरीर से बाहर जाएगा जाएगा तो ठीक योग और मत में मन का मध्यम है मतलब परिणाम तो बाहर जाएगा लेकिन ध्यान रखना शरीर को छोड़कर बाहर नहीं जाता है मन शरीर में रहते हुए ही बाहर जाता है तो जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो अंताकरण इंद्रियों के द्वारा बाहर जा के इंद्रियों के द्वारा विषय देश में जाकर विषय की आकार का हो जाता है किसके आकार का हो जाता है इंद्रिय विषय विषय देश में जाएगी तो है ना नाली के द्वारा सरोवर का पानी जाता है तो इंद्री के द्वारा क्या चला जाता है वहाँ तो पर मन का अंतरण सां और शांतर मत में विषय के आकार का हो जाता है तो उनके यहाँ विषयाकार अंताकरण का परिणाम को ही कहते हैं कैसे घटाकार वृत्ति पटाकार तो घटाकार अंकाकरण का, का परिणाम तो ही क्या है घटे और पटाकार अंकाकरण का परिणाम क्या है है ना अंताकरण में जाकर विषय घटाकार अंताकरण का परिणाम घट ज्ञान पटाकार अंताकरण का परिणाम पट ज्ञान कुछ बन जाएगा अभी था था ये ध्यान रखना पहले जो बताया उसमें आत्मा और मन प्रसंगो मन प्रसंगो विषय के साथ है ना और मन का आत्मा संयोग मन के साथ मन का इंद्री के साथ संयोग संयोग के के साथ साथ विषय होगा इंद्री के संयोग जब विषय के साथ होगा तो मना अन्य मना क्या है अभुव ना सरसम मन अन्यत्र था इसलिए सुन नहीं सके है ना और अन्यत्र क्या है अभुम और ना मन तो नथा इसलिए हम उसको देख नहीं सके हम मन अन्य प्रथा इसलिए देख नहीं सके मन अन्य प्रथा इसलिए हम सुन नहीं सके यदि मन का मध्यम परिणाम होता तो सब इंद्रियों संख्य हो सकता था है अणु से भिन्न परिणाम होता तो सभी के साथ संयुक्त हो सकता था पर इस परिसुति के अनुसार वो के साथ संयुक्त होता है इसका मतलब मन का परिणाम कैसा है इस पुस्तक में मन फिर देखना विस्तार से तो मन का परिणाम कैसा है अड़ु हो अणु होने पर भी हमने बोला नहीं आज ऐसा नहीं है ना तो अब जब सुबह मन है तो फिर देश से बाहर मन स्वयं नहीं जाएगा इनके यहाँ ज्ञान की प्रक्रिया क्या है आत्मा क्या है आत्मा पे आश्रित धर्मभूत ज्ञान रहता है ना तो आत्मा का धर्मभूत ज्ञान के साथ संयोग तो हमेशा है, है न अभी अब क्या है की धर्मभूत किसके साथ होगा अंता तो मन के साथ तो मन का संयोग होगा इंद्री के साथ तो जब मन का संयोग हुआ चक् के साथ मान लो और चक्षुंदरी का संयोग हुआ घटपट के साथ है ना तो मन अड़ुपरिमाण होने के कारण मन तो बाहर नहीं जाएगा तो बाहर कौन जाएगा तो शरीर व्यापी है ना ये क्या धर्मभूत ज्ञान ये कैसा है मध्य परिणाम है धर्मभूत ज्ञान सर व्यापी है तो ये जो है ना इंद्री के द्वारा चक्षु देश में जाकर के चक्षु इंद्री के द्वारा विषय देश में जाकर विषय के आकार का हो जाएगा है।, तो है ना तो ये धर्मभूत ज्ञान है ना तो ये ध्यान रखिए आप यहाँ पर कि धर्मभूत ज्ञान का घटाकार परिणाम को क्या कहेंगे घट ज्ञान और धर्मभूत ज्ञान के पटाकार परिणाम को कहेंगे पट तो ये क्या है घर की धर्मभूत ज्ञान का वित्तीय परिणाम को वृद्धि कहते हैं धर्मभूत ज्ञान के वित्तीय परिणाम को क्या कहते हैं तो घट ज्ञान ज्ञान ये सब वृद्धि है तो ध्यान देना घट को प्रकाशित किसने किया घट को प्रकाशित किसने किया तो घट के आकार का कौन हुआ धर्मभूत ज्ञान तो यह धर्मभूत ज्ञान ने किसको प्रकाशित किया घट को ठीक है और पट देश में जाकर पटाकार हो गया तो पट को प्रकाशित करने वाला कौन है ये ध्यान पट पड़ ज्ञान फटकु प्रकाश करेगा घट ज्ञान घटकुप का सिद्ध करेगा और सुनो आपको यदि आत्मा ज्ञाता नहीं होता केवल ज्ञान स्वरूप होता तो ऐसी प्रतीति होनी चाहिए क्या ज्ञानमहम जाना हम या प्रतीति नहीं होनी चाहिए पर जाना हम ज्ञानवान हम ऐसी प्रतीति होती है ना इससे क्या सिद्ध होता है वो ज्ञान का आएगी? तो किस ज्ञान का आश्रय है प्रकाशक ज्ञान का आश्रय है इस का तो दे से का है तो से लेना है यही ज्ञान है? है।, है ना तो इस तो देखो कैसे प्रती होगी घट ज्ञानवान और पट ज्ञानवान अहम तो ये जो बुद्धि है ना ये ज्ञान है ये क्या है की विशेषण रुप से रूप से में आता है, या तो आधे रूप से में आता है इस में, तो वो आत्मा रूप से में आता है इसलिए उससे भी आत्मा है, आती है दिखुण। दिखुण। अब इतना संक्षेप में ध्यान दो पंक्ति लगा लो फिर बोलेंगे थोड़ा अच्छा आप और कुछ पूछना है या या हाँ विषय के आधार का धर्मभूत न मन ना ना मन बाहर नहीं जाएगा मनो परिणाम है मन ऐसे बाहर नहीं जा रहा है के धर्म है धर्म उद ज्ञान का संबंध किसके साथ है मन के साथ है, है। तो मन का संबंध किसके साथ है चक् के साथ है और चक्षु का संबंध जब विषय के साथ होगा ना तो धर्म उद ज्ञान मन और शत्रु ऐसी जुड़ करके संबंधित होकर के विषय देश में जाकर विषय आकार हो गया में जाकर तो so, घट आकार का कौन हुआ ज्ञान मतलब ये कि घटाकार धर्म ज्ञान के घटाकार परिणाम को क्या कहेंगे धर्म बुद्ध ज्ञान के घटाकार परिणाम को क्या कहेंगे अब घड़ को प्रकाशी कौन करेगा ज्ञान और घट को प्रकाशी कौन करेगा ज्ञान ही प्रकाशित करेगा और ये ज्ञान कौन सा है स्वरूप ज्ञान है धर्मभूत ज्ञान है तो यही विषय का प्रकाशित ज्ञान है विषय के, के आकार का नहीं, नहीं के आकार का धर्मभूत ज्ञान होता है ना तो धर्मभूत ज्ञान को संस्कृत व्यापी बताया है ना बद्धावस्था में और मुक्तावस्था में तो हुई तो धर्मभूत ज्ञान तो अड़ू है नही तो सबके आकार का हो जाएगा नहीं ज्ञान सावय नहीं होता है कोई भी ज्ञान सावय नहीं जिसे करता है पर ज्ञान सब के अवयव नहीं माने जाते हैं क्यों होते हैं विषय नहीं होते हैं इसे परमात्मा सबके सब में है जी नहीं कोई ऐसी जगह परमात्मा न तो अवयोग बिना है नहीं सब परमात्मा ने करना ऐसी ज्ञान अंतकर्म की वृत्ति कठि इसमें ज्ञान की वृत्ति लोग अन्य ऐसा को द्वितीय मतलब देखना उनके यहाँ अंताकरण का अंताकरण के द्वितिया परिणाम को मित्री कहते हैं द्वितीयकार परिणाम को वित्तीय द्वितिया परिणाम को अब द्वितीयकार परिणाम किसका है और तो शांत योग मत मतलब? में अंताकरण का शांतर मत ये अंताकरण का है न और विशेषा योग मत में मजबूत ध्यान का किसका मजबूत का है न अह तो ये धर्मभूत ज्ञान था, ना। था।, था। तो ना। और वृत्ति ज्ञान हो ये सब शब्दों को ध्यान रखना और मोद बिगल लेगा तो पंसी लगा दो फिर कुछ और बताएंगे आपको थोड़ा पंसी हम आपको लगा देंगे दे चलेंगे कहाँ है पंसी अपनी ये अड़ूर भुक्वा आत्मा अड़ु होकर हृदय स्थान मात्र में रहती है चेत कट यदि यदि आत्मा हो कर केवल हृदय स्थान में रहती है तो संपूर्ण शरीर में होने वाले का संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख और दुख का सामान्य रूप से कैसे अनुभव करती है सामान्य रूप से तो इसका उत्तर देते है कि जिस प्रकार वहाँ वत लगाए ना व्यक्ति वो उत के कारण जिस प्रकार रह होगा जिस प्रकार मणि सूर्य और दीपक आदि की एक तो किसी एक स्थान में स्थिति होने पर पड़ किसी एक स्थान में अवस्थान का तो स्थिति मणि और दीपक आदि की किसी एक स्थान में स्थिति होने पर पड़ेगी उनके प्रभा की सभी स्थानों में समान रूप से व्याप्त होती है उनके प्रभा की सभी स्थानों में समान रूप से व्याप्ति वर् हो गया है जिस प्रकार इसलिए उस प्रकार ऐसा करना पड़ेगा उसी प्रकार आत्मा के आश्रित रहने वाले धर्मभूत ज्ञान की या लगा ना? उसी प्रकार हृदय उसी प्रकार शरीर के एक भाग हृदय में आत्मा की सभी स्थानों पर संपूर्ण शरीर में समान रूप से व्याप्ति होने से उसके ज्ञान का संपूर्ण शरीर में समान रूप से व्याप्ति होने से संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करने में विरोध एक बार और वक्त है ना जिस प्रकार मणि सूर्य और दीपा की किसी एक स्थान में स्थिति होने पर भी उनके प्रभाव सभी स्थानों में समान रूप से व्याप्ति होती है उसी प्रकार हृदय में आत्मा की स्थिति होने पर भी उसके ज्ञान की किसके ज्ञान की आत्मा के कर्मभूल ज्ञान की है ना? आत्मा के धर्मभूल ज्ञान की संपूर्ण शरीर में सर्वोच्च के सम्पूर्ण शरीर में समान रूप के होने के कारण है संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करने में कोई नहीं। तो किसके द्वारा वो ज्ञान है ना वो कौन सा ज्ञान है धर्मभूत एक बात और ध्यान रखना कि जो स्वरूप ज्ञान से केवल अपने स्वरूप का प्रकाश होगा स्वरूप भूत ज्ञान से केवल अपने स्वरूप और धर्मभूत ज्ञान से सबका प्रकाश होगा धर्मभूत ज्ञान ऐसी देखिए घटपटाजी का प्रकाश होगा और जब ब्रह्म ज्ञान होगा ना परमात्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा के आकार की वृत्ति किसकी होगी धर्मभूत ज्ञान की वृत्ति होगी सर्वभूत ज्ञान का परिणाम नहीं होता है। स्वरूप ज्ञान का कोई परिणाम नहीं होता हाँ तो ध्यान देना की जो परमात्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा के आकार की वृत्ति कितनी होगी धर्मभूत ज्ञान सभी का प्रकाशक है घटपदादी का भी प्रकाशक है परमात्मा का भी प्रकाशक है ध्यान ज्ञान स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप हूँ परमात्मा का शेष हूँ इस प्रकार जो ज्ञान होगा ना तो ये ज्ञान क्या होगा व्यक्ति रूप होगा ये क्या होगा स्वरूप ज्ञान तो हमेशा रहता है स्वरूप ज्ञान तो हमेशा रहता है सुन कर जाना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ मैं परमात्मा का तो ये सब ज्ञान क्या है ये मृत्यु ज्ञान है भरभूत ज्ञान के हाँ तभी ये भी कहते हैं ना कि मोक्ष का साधन क्या है मृत्यु ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है शुरू भूत ज्ञान अच्छा इसमें थोड़ा मन देखो में देखिए थोड़ा सा मन शुरू में है चलो आप निकाल लेना बीस के करीब निकाल लीजिए ना हाँ बता देंगे अच्छा बीस पेज से आगे आइए इक्कीस बाईस में आ जाओ देखिए इसमें जो तो बाईस पेज पर लिखा है ना यो एम विज्ञान मया अपराणित हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं।, hmm. नहीं, तो था नहीं आपको क्या क्या है कुछ समझाना चाहता हूँ मैं आपको लोकल बताऊँगा बताना चाहता हूँ आपको हाँ जी बता उसको देख करके छोरेंगे दो नंबर आया अच्छा दो नंबर गीता एक वचन आयाम एनगुम तो यहाँ पर क्या है कि की ना एन का क्या हो जाएगा वहाँ पर वासनाओं से क्या है ज्ञान आदृत है वासनाओं से क्या आत्मा हैूत आत्मस्वरूप का आवरण किसी से हो सकता है नहीं, आत्मस्वरूप का आवरण किसी से नहीं हो सकता है तो किस ज्ञान का आवरण है ये धर्मभूत किसका आवरण है धर्मभूत ज्ञान की नहीं बता रहा हूँ मैं ये लिखा है ना हिंदी ज्ञान सुधाव वाले ज्ञान सुभाव वाले मतलब ज्ञान धर्म वाले क्षेत्र के जीव का आत्म से ज्ञान वासनाओं से आदृत है है ना आत्मिक्ञान तो नहीं होता है वासन के कारण वासनाओं से वसन ज्ञान नहीं होता है वासनाओं से ज्ञान आती है और आज एक तीन नंबर में देखना उस ये प्रज्ञा उस परमात्मा से तस्मात है ना? उस परमात्मा से पुराणी का है अनादि या प्राचीन उस परमात्मा से अनादि प्रज्ञा का प्रसार होता है अनादि प्रज्ञा का तो प्रसार स्वरूप ज्ञान का प्रसार होगा क्या देखिए उसका संकोच होगा उसी का ही प्रसार होगा तो धर्मभूत ज्ञान के लिए आया एक मनुष्य मनुस्मृति का वचन देखना चार नंबर है मिलेगा ये इंद्रियाणाम सर्वे शाम यद एकम क्षेत्र इंद्रियम सभी मतलब विषयों में संचरण करने वाली कौन होती इंद्रिया सर्वे शाम है ना विषयों में संचरण करने वाली इंद्रियों के मध्य में यदि एकम छ इंद्रियम यदि एक भी इंद्री बाहर जाती है एक भी इंद्री नहीं नहीं। तो क्या होता है तो उससे अस्त प्रज्ञा क्षर इसकी प्रज्ञा बाहर चली जाती है जैसे कैसे दृपय पादी कहते हैं चमड़े का वजन से पहले चमड़े के चमड़े के पास से कुए से पानी खींचा जाता था जहां जा बहुत गहराई पर कुएं होते थे ना तीन तीन फुट पर तो से पानी निकालते तो से पानी हैं बड़े-बड़े चमड़े चमड़े तो ये मतलब है कि जिस प्रकार की थैली से जल बाहर चला जाता है क्या द्रपय पादात, पादात का अर्थ है यहाँ पर छिद्र समझ लेना जिस प्रकार जिस प्र... दृपय पादात का बदल लेना जिस प्रकार चमड़े की थैली से जल बाहर चला जाता है इसी प्रकार दोबारा लगाना विषयों में संचरण करने वाली सभी इंद्रियों के मध्य में यदि एक भी इंद्री बाहर जाती है एक बिंद्री कहा जाती है तो प्रेरण उस इंद्री से इसकी प्रज्ञा बाहर चली जाती है तो शुरू भूत ज्ञान कहीं जाता है क्या तो प्रज्ञा पर होता है ज्ञान कौन सा ज्ञान जाता है धर्मभूत ज्ञान जाता है ना तो धर्मभूत ज्ञान के जाने में जो कोई मनुष्य मृति का प्रमाण है वो द्वारा जाता है किससे जाता है इंद्री द्वारा जाता है इसलिए सब प्रमाण है और पांचवें नंबर पे देखेंगे हरण जी का वजन है ना कि मन मन उसी उसी प्रकार प्रकार इसकी इसकी प्रज्ञा प्रज्ञा को को विषयों में हर ले जाता है जिस प्रकार वायु जल में नौका को हर लेता है तो मन किसको हर लेता इसकी हर तो है इसकी प्रज्ञा को स्वरूप ज्ञान का हरण होगा हरण किसका होगा हरभ प्रज्ञा का क्या होता है ज्ञान कौन सा ज्ञान यहाँ पे लेना है नहीं। नहीं। अच्छा और थोड़ा सा यार आई है सौ बारह पर और अपने से देखना इसमें बहुत स्पष्टता है छह सौ बारह में उत्तर देखना अन्यत्र अन्य अगर मिला ये गज अलग है अन्यत्र मतलब अन्यत्र अन्यत्र था इसलिए न अगर सम देख नहीं सका मंदूषी जगह होगा तो सामने वाली वस्तु को देख सकते नहीं नहीं सुन सका। नहीं सुन सका, सका, है ना? तो इससे क्या सिद्ध होता है मन क्या सिद्ध होगा इससे अणु है ना यदि अणु नहीं होता और सबके साथ संबंध हो जाता और आगे क्या मंसा मन से सुनता है तो मन में तृतिया है ना तृतिया किसने होती है साधन में है ना तो मन इससे क्या सिद्ध होता है करण है, है लगना। तो विष्णु में आने जाने वाली कौन होगी विषय आने जाने वाला कौन होगा कौन होगा ऐसा ध्यान रखना प्रक्रिया है अब अपने पास कर आते हैं तो यह बताइए कि स्वरूप भूल ज्ञान किसको प्रकाशित करेगा स्वरूप को और, और जो धर्मभूत ज्ञान है वो सभी को प्रकाशित करेगा विषयों को प्रकाशित करेगा परमात्मा को प्रकाशित करेगा आत्मा को भी प्रकाशित करेगा आत्मा को भी है ज्ञान केवल स्वरूप को प्रकाशित करता है तो विषय प्रकाशक ज्ञान कौन हो गया तो जो विषय प्रकाशक ज्ञान धर्मभूत ज्ञान है उसी को बुद्धि वो आत्मा हाँ यहाँ पर जो जो वे इंद्री मंत्राण बुद्धि से विलक्षण जब कहा है तो वहां पर बुद्धि से धर्म ज्ञान रही है वहां पर अच्छा चल रहा था तो सब जगह समान रूप से व्याप्ती है ये बताइए और इसका जो देह व्यापी हो है हो गया है धर्मभूत ज्ञान ये किसके कारण है ये किसके कारण संकोच किसके कारण हो गया है अनादि अनादि अनादि यानी के के कारण ना रहे तो कैसा हो जाएगा सत भागत सत्य है क्या है ना से से की का बाल न्या बाला अच्छा बाल स्थी स्थी है हुँ। हुँ। क्या है बाल भाग से सत्य कल्पिता ऐसी क्या भागो भागव जीव का विज्ञाया सा कल्पते इसमें है खुद तो लेना बालाग्र से कि बाल के अग्रभाग के ये देखना एक सौ उनसठ पेज पर एक पांच नो पर नीचे जीवी है कि बाल के अग्रभाग के सो टुकड़े करो ये बाल है ना इसके अग्रभाग के कितने टुकड़े करो और फिर सो कर दो कहने का मतलब है कि जितने भी टुकड़े करते चले जाओ उसका तो सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म बताने में सात कर जाए कि बाल बाल के अग्रभाग के सो टुकड़े करने पर कर, और फिर उसके कितने करे तो, तो उतना सूक्ष्म जीव में जानना चाहिए उतना सूक्ष्म जीव को जानना चाहिए अच्छा पूरी सूर्य यहाँ उधरित नहीं है बाला कल विधा और उसके आगे भागो जीवा गया भागो जीवा, जीवा तो उसको क्या जानना चाहिए जीव जानना चाहिए और अंतिम अंश इसी पेट पर ऊपर उधर एक पाओ अन और वो अनंत होने में समर्थ होता है या विभूमु होने में समर्थ होता है तो विभू कौन होगा गर्म उठान और कल भुक्ता हुआ कभी वो होगा हाँ साजान कलपते है ना तो वो भी अनंत से अर्थ है कि अनंत होने में धू होने में समर्थ होता है कब मुख्य अवस्था हाँ तो ये ये इनकी प्रक्रिया है और संक्षेप में प्रक्रिया बताई है शांति योग शांतर की नहीं और अंतर भेद है द्वितिया परिणाम होने तक की प्रक्रिया बताइए आगे की थोड़ा अंतर होता है उन्हें भी अंदर हो जाता है शांति योग की तो एक है उनकी अंत थोड़ा अंतर हो जाता है अच्छा जी और ये भी ध्यान देना कि ये ज्ञान नयायिक मत में भी आत्मा ज्ञान का आश्रय है लेकिन वो ज्ञान कैसा है अनिश्चित कैसा है और विशेषा रूज मत में आत्मा जिस ज्ञान का आश्रय है वो ज्ञान ज्ञान कैसा है वो ज्ञान लिखना ज्ञान तो इसमें वो नित्य है उनके अनिश्य है विषय प्रदाशन है जिस विषय के साथ संबंध होगा उसको प्रकाशित करेगा और जिस विषय के साथ संबंध नहीं होगा उसको प्रकाशित नहीं करेगा हमेशा नहीं रहता है ज्ञान उत्पन्न होता है अब यह हृदय में आत्मा रहती है हृदय में वही देखना अभी एक पाँच नौ पेश निकाला था ना तो वही देख लो एक पाँच रखना, से करना पर। इसके पहले थोड़ा पहले आ जाइए जो अनु परिमाण यहाँ पर है कोई निकाल सकता है अड़ुपण कहाँ का है आपको मालूम है एक सौ तो गया था तेरा भी आस है क्या आत्मा का परिमाण जहाँ है वहाँ निकालने अच्छा अनुपरिमाण पचपन पर है ठीक है चलो एक सौ पचपन वही अनुप ही अनुपरिमाण है अब देखना ये भी एक सौ पचपन से इसको अनु लिखा है ना यहाँ मुंडकों की एक सौ आत्मा ये साधे तथ्या ये अणुआत्मा मन से जानने योग्य है ये मन से ये अणु आत्मा किससे जानने हो और ये आत्मा कहाँ रहती है प्राण कहते हैं और, और पांच प्रकार के प्राण कौन प्राण अपाण ये सभी पांच प्रकार के प्राण जिसमें स्थित इस है किसने आत्मा किसने स्थित है हाँ प्राण कितने स्थित है आत्मा में और ये अगला पेश देखना एक सौ हृदय ही एस आत्मा ये आत्मा कहाँ है अंतर पुरुष पुरुषा ये ज्ञान स्वरूप आत्मा कहाँ है हृदय में और प्राण सभी कहाँ है आत्मा में स्थित है तो मतलब वही हृदय में हृदय हाँ तो प्राण से वहाँ पर वो तो पांच प्रकार के प्राण बताया था ना प्राण अपान ज्ञान ये सभी वहाँ स्थित हैं और एक श्रुति हम आपको बताते हैं तो हमें बोली आपको है ना? बोला क्या मैंने आप आप इसी का अर्थ अर्थ लिख लिख लो आप थे। हम क्या करते हैं हैं, कि अर्थ पहले देते अच्छा पूरी उद्दीत नहीं किया उद्दीत नहीं किया मैंने मतलब पूरी श्रुति ऐसी है की इंद्री और मुख्य प्राण के मध्य में हृदय में आत्मा रहता है वो इंद्री और मुख्य प्राण के मतलब इंद्रियां भी हृदय में है प्राण भी इंदय में है और आत्मा भी वही हृदय में है इसका सही सब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं मिल जाएगा इसलिए होगा तो। आगे पीछे कहीं होगा तो ध्यान देना आत्मा कहाँ है हृदय में इंद्रियां कहाँ है दे दे दे। तो अब दे देखिए आंख यहाँ पर है मन यहाँ पर है तो संबंध कैसे होता है नड़ियों से है। अब ये जब व्यक्ति सो जाता है ना, उसमें नूसरे उपनिषद में भी है इंद्रियों की संख्या क्या बताया गया है ये भी में ये अब इतना संक्षेप में समझिए कि जो तो इंद्रिया अभी तो गोलको में स्थित होकर काम कर रही हैं और सकती है अवस्था में लुप्त नहीं हो जाती है इंद्रिया नष्ट नहीं होती है यहाँ आ जाती, कहां जाती है इंद्रिया में जाती हैं और जागृत अवस्था में कहाँ सोचती है लड़कियों का सकते हैं तो यही हृदय में आत्मा है यही मन है यही कभी इंद्रिया है आत्मा के आपसे धर्मभूत ज्ञान रहता है उसका संबंध कितने होता है भी। जब भी एक व्यक्ति सो जाता है सशक्ति में तो, तो इंद्री काम करती है और इंद्री के द्वारा तो बद्ध जीव का बद्धावस्था में जीव के भर्म भूत ज्ञान का प्रसार इंद्रियों के द्वारा होता है इंद्रियों द्वारा तो तो व्यक्ति क्या सबको बद्वावस्था में जीव के भर्मभूत ज्ञान का प्रसार इंद्रियों द्वारा होता है सशुक्ति अवस्था में सभी इंद्रिया अपने कार्य से उपलब्ध हो जाती है धर्मभूत ज्ञान का प्रसार होता है और जब अन्य अवस्था आएगी तो फिर इंद्रिया कार्य करने लगेगी तो धर्म बहुत ज्ञान जा का संबंध पहले किससे होगा मन से का जहाँ होगा मन, है ना, मन का संबंध किससे होगा इंद्रियों।, इंद्रियों से इंद्रियों से होगा ना तो कम आदि से चलता है और मन का संबंध चक्वादी से चक्ति का संबंध होगा विषय से तो भी क्या परिणाम होगा अब जो अनुमान अनुकी ज्ञान है ना जैसे पर्वत में वीज नीति होती है तो वह नीरा नेत्र के साथ संबंध है ना तो वहाँ किसी के भी अनुसार जिससे करना होगा तो अंदर ही हो जाती है ना ये सबके आगे अब कुछ पूछना हो तो पूछो भी आगे चलते हैं वो ठीक है अच्छा कुछ पूछना हो तो खुद अच्छी तरह से पूछ लेना अब यहाँ पर ध्यान देना आत्मा का परिमाण क्या माना गया अणु आण। माना गया ठीक है ध्यान लेना जो बिगु परिमाण मानते हैं उनका कहना है कि जो योगी होते हैं ना वो एक साथ अनेक शरीरों को धारण करते हैं कर सकते हैं योगी तो ऐसे है ना उनको मालूम हो जाए कि हमारा कार्य इतना है तो उनमें इतना सामर्थ है योग साधना से की जल्दी सभी शरीर बना करके एक साथ सभी प्रारूग भोग जान करके क्या करेगा चाहे तो, तो, तो, योग तो अनेक शरीर बना कर प्रारूप भोग लेगा और नहीं प्रारूप भोगना चाहेगा तो भी उसमें इतना सामर्थ्य है चाहे वो साक्षातकारी है या नहीं है लोगों में इतना सामर्थ है कि वो अनेक शरीर जो आत्मा तो है आत्मा आत्मा को विभू मानते हैं उनकी कि तो आत्मा सभी जगह है तो उसका संबंध इस प्रकार क्या है कि योगी का अनेक धारण आत्मा से बिहू पक्ष में संभव है योगी के द्वारा अनेक शरीर का धारण विभू पक्ष में संभव है और जब अणु आत्मा है तो फिर क्या तो है कि उस अवस्था में आत्मा अनेक शरीर धारण कर सकती है योगी की देखते ध्यान देना आत्मा भिन्न काल में भिन्न शरीर को धारण करती है इसमें तो कोई विवाद नहीं है कोई मर करके मनुष्य बन गया फिर कभी पशु बनेगा कभी पक्षी बनेगा कभी देवता बनेगा कुछ बन जाएगा वृक्ष बन जाएगा तो आत्मा भिन्न काल में भिन्न शरीर धारण करती है इस बात को तो सभी मानते हैं मां मानते है ना इसमें तो कोई विवाद नहीं है अब विभू मानने वाला क्या कहता है कि जो योगी एक काल में अनेक सभी धारण करते हैं वो किस पक्ष में बनेगा विभू पक्ष में और अनु पक्ष में ये नहीं बनेगा यही है ना सोवरी की तो प्रसिद्धि है ना सभी सभी धारण किया है योगी ने अब ये देखो तो यहाँ पर उसका समाधान लिया जाता है इस संख्या का धर्मभूत ज्ञान की व्याप्ति से ही योगी अनेक सभी धारण कर सकता है धर्मभूत ज्ञान की व्याप्ति से योगी क्या कर सकता है अनेक शरीर धारण कर सकता है किसी व्याप्ति से जान धर्मभूत ज्ञान की व्याप्ति से योगी अनेक शरीर धारण कर सकता है तो अनेक शरीर कैसे धारण करेगा धर्मभूत व्याप्ति से धर्मभूत ज्ञान की व्याप्ति से धारण करेगा अब जैसे की एक शरीर में आत्मा रहती है तो उस शरीर में क्या होता है उसके धर्मभूत ज्ञान का प्रसार होता है ठीक है अब उस धर्मभूत ज्ञान का प्रसार अनेक शरीरों में करा देगा योग सामर्थ्य के बल पर क्या करेगा धर्मभूत ज्ञान का प्रसार अनेक शरीरों में कराने से क्या होगा कि अनेक शरीर उसी के हो जाएंगे अनेक शरीरों को दण कर लेगा योगी अनेक शरीरों को कैसे दहण करेगा धर्मभूत ज्ञान के हाँ योगी अनेकों को तो उदाहरण करता है धर्मभूत ज्ञान के प्रकार से धर्मभूत ज्ञान का प्रकार से क्यों होता है अनेक तो और कैसे योग सिद्धि से कैसे होगा योग सिद्धि से मतलब योग की सफलता से योग की योग साधना करने से ऐसा होता है हरिद्वार में गुरु धाम में महाराज जी रहते हैं अच्छे महात्मा श्याचरण जी बहुत साल तपस्थ किए गो जी वो बताते हैं कोई योगी ये मायाकुंड ही घटना बताते हैं महात्मा कोई महात्मा आते थे शायद बालकृष्ण भारतीय ऐसा कुछ नाम बताते हैं उनका था वो आंगन के रुकते थे भी भक्त के यहाँ और वो सब अंदर से दरवाजा बंद करके ऐसे लगा देते थे फिक्र में कोई ना जाए ध्यान तो में बैठे रहते थे, थे बड़े अच्छी योगी एक दिन उन्होंने क्या दिया अंदर से बंद करना घूम गए भक्तों ने सोचा महाराज जी बहुत देर उगे निकले वही निकले हैं मन नहीं माना दरवाज़ा कर करवा तो देखिए क्या है कि वहाँ बर्फ गिर रही है महाराज कहाँ पर रहे हैं बर्फ गिर तो रही है तो क्या हुआ महाराज क्या हुआ वो तुमको मन कर नहीं आना कि मैं कैलाश कर था ऐसा हो कह रहा इनकी देखी घटनाएं है और वो स्वयं की एक बात बताते हैं कि सहारनपुर के पास कोई संक्राच्य थे वो इनकी ये इच्छा हुई जानने की संकराचार्य ने कैसे जो ना बर्फ आया प्रवेश किया तो बहुत बड़े योगी थे आज का हिंदू के पुस्तक विचारने वाले थोड़ा होते इससे कुछ नहीं होता पढ़ने पढ़ाने के योगी थे बहुत बड़े साधक थे आज आजकल तो साधना साधना सबसे तो पढ़ने वालों में है ही है वैसे कोई पढ़ाई लिखाई की सफलता नहीं दिखेंगे साधना जिसमें वो सफल हो जाएगा विद्वान अब साधना नहीं है तो सफल नहीं होता यार साधना को मानते ही नहीं लोग करना तो दूर रा खंडन उल्टा करते हैं साधन बताऊंगा कुछ नहीं करते वो ये जब दे दीजिए क्या बोलिए बहुत बड़ी योगी थे बहुत बड़े सागर थे बहुत बड़े थे सब किया हुआ था ये योगी नहीं होता तो क्यों सब जानते थे तो बताए महात्मा तो वो पर काजा प्रवेश कर लेते थे कोई मृतक शरीर हो तो उससे अपनी आत्मा को निकाल करके उसने भूल करके तारों पर भूल गिराते थे ठीक नहीं आ जाते थे सब करते थे तो बताए मेरी भी इच्छा हुई तो कुछ तो उसमें क्रिया थी निकलने की और कुछ इसमें मंत्र भी था तो ये उन्होंने शुरू किया सफलता नहीं मिली बताते हैं यहाँ तक प्राण आते थे फिर आगे मूर्छा आ जाती थी जहाँ तक तो चेतना यहाँ से हट जाती थी पर इसके आगे बाहर नहीं निकल पाती थी, थी। जहाँ पर ऐसा बताते हैं कि सफलता नहीं मिली वहाँ हट जा सकते हम सफल नहीं हुए लेकिन हमने अच्छी तरह से देखा है जो तो करकाया प्रयोग तो करने वाले योगों के साथ में आराम ऐसा बताते स्वामी राम से भी हमें अच्छी तुलिस बताया तो ये भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन जिसमें इतना सामर्थ्य होगा हम लोगों को भी नहीं आएगा भंडारा खाने लग सकते हैं वो तो हम लोग के बीच में नहीं आएगा और मजबूत बना रहेगा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है सब परमाणु में रहने वाले हैं क्या क्या लोग कहते हैं आजकल तो मतलब दिखाई नहीं देते अब उनको आपसे कोई दक्षिणा हो और भोजन दक्षिणा चाहिए तो दिखाई देना पड़ेगा चाहिए नहीं हो दिया गे। दिया गे। दिया गे। दिया गे। तो धर्म उप जाता प्रसार कैसे होता है योग की जी जी योग होता है साधना बहुत जरूरी है नहीं जो लोग शास्त्र के विद्वान हैं थोड़ा सा शास्त्र को किसी भी प्रकार थोड़ा समझकर गुरु मुख से जान कर कुछ कर, कान करके साधना की है तो वो विद्वान नहीं है पढ़े नहीं है दिल भी सफल हो गए खूब पढ़ लिया है जीवन लगा लिया साधन नहीं है कुछ नहीं और ये हो यहाँ पर पंक्ति दी हुई कहा गया एक काले अनेक दे परिग्रह अभी ज्ञान व्याप्ता ज्ञान व्याप्तिया मेरा एक योगी का क्या एक योगी का या योगी की आत्मा का भी कह सकते एक योगी का एक काल में अनेक दे का धारण करना एक योगी का एक काल में अनेक दे धारण करना भी ज्ञान की व्याप्ति से संभव होता ज्ञान जी ज्ञान विप्ति से होता है क्या होता है वो लोग, अनेक परीक्षा ज्ञान से क्या होता है, अनेक का धारण करना किसका किसका? एक आत्मा का या एक योगी, योगी, योगी, योगी का एक, दे दे एक योगी का अनेक दे धारण किसका और कब एक काल में एक काल में, एक योगी का एक काल में अनेक दे का धारण एक योगी का एक काल में अनेक दे धारण भी ज्ञान की व्याप्ति से होता है किससे होता है ज्ञान की व्याप्ति से होता है तो जैसे धर्मभूत ज्ञान का प्रसार में है तो वो योग सिद्धि से दूसरे शरीर में भी कर देगा तो इसे अनेक दे धारण योगी का हो जाएगा इंद्रिया अलग अलग दूसरे शरीर में फिर मन धर्मभूत ज्ञान तो ने? ने, यही रहेगा धर्मभूत ज्ञान और धर्मभूत ज्ञान यही रहेगा तो धर्मभूत ज्ञान का प्रसार तो मन से होता है तो इसी मन से काम जाएगा। अच्छे मान लीजिए एक बच्चे मर गया तो शरीर तो चला गया इंद्रिया तो उसकी शरीर ही साथ में तो इसी से काम कर देगा मन तो यही रहेगा मन तो उसका यही रहेगा और मान लीजिए जीवित गति पर यदि वो अपना प्रभाव दिखाना चाहे जीवित पर भी प्रभाव उसको करके अपना प्रभाव कर सकता है कर सकता है तो वहाँ यह है कि उपयोग चाहे तो उसकी कर सकता है जीविक है, है ना कर सकता है और इंद्रित है तो इन इंद्रियों से काम चला लेगा अपना मन वही है ध्यान रखना दूसरी इंद्रियों के बारे में तो खुद इच्छा पर है उसकी इच्छा पर है चाहे तो फिर न्यूतम दूसरी न्यूतन इंद्रियों का भी उपयोग कर सकता है न्यूतन इंद्रिया तो ऐसी बहुत सारे लोग मुक्त हो जाते हैं तो खुद शरीर उनका के साथ उनका संबंध रहता है उनकी इंद्रियों का साथ उनका तो संबंध नहीं ही उनका चाहे तो उपयोग भी कर सकता है मन तो यही रहेगा भगवान महाराज चलिए मन यही रहेगा इसमें भी इतना है ना कमती लग जाएगी एक योगी का एक काल में अथवा एक योगी के द्वारा एक काल में ऐसा भी कर सकते हैं। एक योगी के द्वारा एक काल में अनेक दे का धारण करना भी ज्ञान की व्याप्ति से होता है किस ज्ञान की व्याप्ति है इस बात को भूलना है कि स्वरूप भूत ज्ञान केवल आत्मस्वरूप का प्रकाश करता है और और धर्मभूत ज्ञान सबका प्रकाश करता है सबका प्रकाश करेगा तो आप का करेगा सबका कुछ नहीं है इस बात को है वृत्ति ज्ञान तो इसको ही है सबसे मतलब किसका परिणाम है वो वृत्ति किसकी है धर्म ज्ञान की है अंतरण की है बात अलग है सबसे मत नहीं है वृत्ति शब्द का उपयोग नहीं नया और नया शास्त्र में नहीं होता है जिनसे लोग बोलेंगे हैं घटपट वृत्ति ज्ञान विरोध तो उनका भी है वृत्ति शब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ परिणाम किसी का नहीं है उनके हैं क्या इंद्रिया जन इंद्रिय वस्त्र जन हुआ जहाँ क्षात अप्रोक्षा ब्रम सबका है वो ना, ने ने। पर ध्यान ना जब ज्ञान उत्पन्न हुआ ज्ञान नष्ट हुआ कहा जाता है ना मेरा घट ज्ञान नष्ट हुआ घट ज्ञान उत्पन्न हुआ तो घट ज्ञान नष्ट हुआ मतलब घटाकार परिणाम हमेशा रहेगा घटाकार परिणाम नष्ट हुआ ज्ञान तो है उस पर आकार में नहीं रहा ने? ने? ने. तो इसलिए जो है परिणाम को लेकर ही वृत्ति ज्ञान को अल्प कर देते धर्म धर्मभूत ज्ञान को नित्त लेकर भी उसकी अवस्थाएं कैसी और कहती है इसलिए घटना परिणाम धर्मभूत ज्ञान का परिणाम होना है धर्मभूत ज्ञान का घटाधार परिणाम होगा धर्मभूत ज्ञान का हमेशा घटाधार परिणाम रहेगा जब घट के साथ संबंध हुआ तो घटाकार परिणाम होकर भट्ट प्रकाश हो गया फिर इसके बाद आपको पट ज्ञान हुआ तो पटाकार परिणाम हो गया तो धर्मभूत ज्ञान हमेशा होने पर भी वित्तीय परिणाम हमेशा है क्या तो वित्तीय परिणाम ही वृत्ति ज्ञान है तो वृत्ति ज्ञान हमेशा है क्या तो उसको छोटे कहा जाएगा धर्मभूत ज्ञान के होने पर भी उसको कहा जाएगा ठीक है धीरे धीरे सब आयेगा चलो अब वो क्या था पहले पंची आत्मस्वरूपम क्या तो है आया तो। ना? है आत्मा अव्यक्त है तो अव्यक्त का सबाब हैं यहाँ पर अव्यक्तम नाम घट पटादी ही चतुर अलग अलग पर देखना घटपटाज ग्राही गयी जब भी है ना जब शुरु आदि भी आंग घट पट को जिस साधन से जानते हैं उस साधन से आत्मा को जान सकते हैं है। नहीं।, नहीं जान सकते घट पट को तो शक्ति द्वारा जाना जाता है आत्मा को तो सक्षु से जाना जाता है आत्मा देह इंदी मन प्राण से झुले चक्ु से जानते हैं रूप को और रूप के आश्रय को सब शब्द रूप ये इंद्रियों विषय कहे गए। तो चक् का विषय क्या है केवल रूप विषय है या रूप का आश्रय वस्तु के विषय है? रूप की विषय है रूप का आश्रय वस्तु भी रूप और रूप आश्रय द्रव्य दोनों ही विषय है तो अब ध्यान देना घट पटादी घटपी के बुद्धि घट पटादी क्या घट पटादी कौन है आदि को हम समझा देंगे आदि तब को घट पटादी के ज्ञान के साधन शक्ति द्वारा ना? अव्यंगना व्यंग्य का अर्थ यहाँ पर है व्यक्त होने वाला अथवा जे व्यंग कार व्यक्त होने वाला अथवा ज्ञात होने वाला व्यक्त होने वाला अथवा हाँ वाला ज्ञात होने वाला तो घट पटादी के ज्ञान के कारण तो आदि से ज्ञात होने वाला है या तो उसका गे अथ समझ लेना व्यंग का तो चक्षुवादी से गे है तो जो गे होगा वो होगा क्या उसका व्यंगे गे है तो क्या हुआ अब व्यंग चक्षुवादी तो चक्षुवादी के द्वारा जो चक्षुवादी के द्वारा ज्ञात न होना चक्षुवादी के द्वारा प्रकाशित न होना चक्षुवादी के द्वारा प्रकाशित तो घट पटादी के बोर्डल चक्षुवादी के द्वारा प्रकाशित होने वाला है आत्मा तो प्रकाशित होना क्या है उसका व्यक्तित्व और प्रकाशित न होना क्या है यहाँ अव्यक्त कौन है आत्मा तो ये अव्यक्त कहते हैं अव्यक्त लक्षण अवगतित्व क्या होगा तो अवगत का लक्षण क्या है घट पटाती चक्षु आदि तो घट पटती कौन सी अभी तो चक्षु ऐसी ज्ञात है चक्षु से प्रकाशित न होना चक्षु से ज्ञात न होना ही उसका अवगक्तित्व है अब सभी इंद्रियों को थोड़ा देखो चक्सु इंद्री से जिसका ज्ञान होता है वह और चक्षु और ध्रण से किसका ज्ञान होता है धन्यवाद आत्मा दंड है क्या यदि दंड होती तो घ्रोन घो नहीं है तो ध्यान से भी नहीं सकते है किसका ज्ञान होता है तो आत्मा शब्द है क्या स्रोत से को जानते आत्मा को शब्द नहीं है तो फिर स्रोत से शब्द आत्मा को जानता है स्रोत से किसको जानते हैं शब्द को चक्ति अच्छा और रसना ना पे किसको तो जानते हैं? तो आत्मा रस है क्या ये तो सब और भी रस के तो नहीं नहीं जानते क्या तो है जिसका ज्ञान होता है और पर का आश्रय का तो आत्मा इस पर स्पर्श है, है क्या आत्मा से का आश्रय है क्या आत्मा का कोई पर से नहीं है उठना शीत म कठोर उनका कोई नहीं तो तो फिर क्या है कि इस, उसका भी इसको जान सकते हैं पांच पंच हुई उसमें दो चक्षु और गुण के साथ साथ गुण के आते द्रव्य के भी ज्ञान के साधन है गुण के साथ द्रव्य के भी ज्ञान की और अन्य केवल गुण के ज्ञान के साधन है तो रूप कहते हैं तो क्या क्या हो जाएगा इस पर तो विषय है।, है ना ये हैं तो अब ये समझो कि घट आदि के ग्राहक के चक्षु आदि घटपट आदि है ना आदि से शब्द स्पर्श सब पकड़ लेना है ना शब्द स्पर्श गंध रस ये सब पकड़ने वाली है रटपट भी आदि से क्या लेना है रूप अब का भी तो तो, तो ना ना से आप का ना, से, से पता चलेगा आप आम को देखते हैं आम का ज्ञान किससे हुआ चिक्षु ऐसी लेकिन चक्षू से पता चलेगा ये मजबूर है अम्ल है रथ का पता चिक्षु से रथ का रचना से चलेगा अब आम यदि बंद है तो स्पष्ट करके भी आप बता सकते हैं ये टेबुल है कि आम है या तो सेब है स्पष्ट पता चलेगा ना तो सुध इंद्री से भी शब्द का ज्ञान हुआ आम का लेकिन स्वच्छ पता चलेगा ना मधुर है अम्ल है नहीं पता, पता चला है ना? नहीं पता चलेगा ना वो किससे पता चलेगा रचना से और रचना इंद्री कहाँ है रचना के अग्रभाग में यदि कोई कहेगी हम मेहस करके बता देंगे क्या चीज है तो उसको रथ ग्रहण के पहले बताएगा की बाद में तो वो वो जो पहले बताएगा तो आकृति इस मतलब खट्टा और और मीठा के ज्ञान के पहले तो ये कहाँ रहती है कहां है है तो यदि में रखकर भी बताएगा तो त्वचा से ही आकृति का पता चलेगा और वो भी एक अनुमान है आकृति के द्वारा अनुमान ही आवाज लेना प्रत्यक्ष नहीं है जिसे हाथ से स्पष्ट करके पता चलता है ना भी मेरी आकृति से पता चले तो त्वकती बनते ही अनुमान करने ध्यान रखना चाहिए चाहे मतलब है कि रसना इंद्री से केवल रस का पता चलता है और अनुमान भी यदि हम अनुमान से करें ये वस्तु अमुख है तो वो इंद्री के अंदर ज्ञान हुआ क्या इंद्री के अंदर नहीं हुआ चलता तो दो इंद्रियों से द्रव्य का ज्ञान भी होता है अन्य सभी इंद्रियों से केवल घट पट आदि घटपट आदि क्या लेना है और ग्राहक करते ज्ञान के साधन ज्ञान के घटपट आदि के ज्ञान के साधन कौन को चक्षु आदि तो चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा अवगन अवगन का अर्थ है ये न होना ये ये न होना तो कौन गए नहीं इनके द्वारा ये घर पटाती है तो ये अब ये ना होना मतलब ये कौन नहीं है आत्मा अभ्य अभ्य किसने होगा तो अब थोड़ा आप यहाँ पर समझो आत्मा किसी भी प्रकार गे नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता है ना घर पटाती के ग्राहकू आदि से गे नहीं है क्यूँकी वो घटपटादी से विलक्षण है ना जो घटपटादी से विलक्षण है उसे घटपटादी के ज्ञान के साधन इंद्रियों से जान पाएंगे नहीं, नहीं जान पाएंगे अच्छा और आत्मा को जो यहाँ पर जो वस्तु ये होती है वो क्या होती है यदि किसी यदि आत्मा को सर्वथा अज्ञे ही माना जाए सर्वथा जय नहीं ऐसा माना जाए तब तो वो गगन कुसुम हो जाएगी गजन कुसुम का तो ज्ञान होता है यदि गये आत्मा ये है ही नहीं आत्मा के ज्ञान का जिसे है ही नहीं तो क्या मानना पड़ेगा गगन प्रशु का कभी तो ज्ञान होता है नहीं मानना पड़ेगा। इसलिए क्या इन्होंने कहा आज घटपड़ा दी थे ज्ञान के साधन चक्की आदि से इतना ही क्या नहीं। किसी भी प्रकार के नहीं ऐसा तो नहीं है ना आत्मा को तो, तो अनुमान भी तो करते है, है? अनुमान भी तो करते है ना जैसे रक्त की क्रिया बिना अशुति होती है तो वही शरीर की क्रिया बिना चेतन आत्मा के तो अनुमान प्रमाण से आत्मा को जानते हैं अच्छा शास्त्र तो कुमार से, से बेचती आत्मा को जानते हैं तो अनुमान कुमार से हुई आत्मा है सर और क्या है की शास्त्र कुमार और प्रत्यक्ष में भी देखो जो तो मन है ना मन मन मन तो सभी इंद्रियों कोई इंद्री मन के बिना ज्ञान कर पाती है नहीं।, नहीं कर पाती है अच्छा मन का अपना स्वतंत्र कोई विषय है इसमारा तो नहीं मन स्वतंत्र रूप से क्या करता है जब स्मरण करता है तो दूसरी इंद्री के सहयोगा कर लेता है फिर मन स्मरण किसका करता है जिस विषय का पूर्व में अनुभव किया गया है उसी का स्मरण करता है जिस विषय में पहले भोग किया गया है उसी विषय का उसी विषय का मन स्मरण करता के लिए मन से उसी विषय का स्मरण होता है ना करता नहीं मन से की जिस विषय का पूर्व में अनुभव किया गया है मन से उसी विषय का स्मरण होता है बताइस ये तो पूर्व आतोश्रोष का अनुभव हुआ है क्या प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं हुआ स्मरण होगा पूर्व में घटपटाजी का ही अनुभव किया गया है तो उनका स्मरण होगा तो ये जो मन है तो मन के मन से आत्मा का स्मरण हो पाएगा क्या है न तो क्या है की पूर्व में अनुभव किया गया कि स्मरणात्मक ज्ञान का विषय होता है स्मरणात्मक ज्ञान किससे होता है मन से। स्मरणात्मक ज्ञान मन विस्म हो गया ज्ञान है कि पूर्व में अनुभव दिया जाए पदार्थ का मन पर स्मरण होता है आत्मा का पूर्व में अनुभव नहीं दिया है उसका स्मरण भी किससे नहीं होगा नहीं होगा अशुद्ध मन से नहीं हो रहा है ना एक मन से कैसे मन से अशुद्ध मन से आत्मा को जान पाएंगे तो शुद्ध मन से आत्मा का साक्षात्कार होता है अशुद्ध मन से अशुद्ध तो मन क्या है अशुद्ध मन क्या है अगर जो हम सब कहते अंतर की शुद्धि कीजिए कीजिए So, se, person, so, तो शास्त्र गीत निष्काम कर्म करने से शास्त्रीत निष्काम कर्म करने से है ना ये सब क्या होता है अंता निर्मल होता है होता है। तो अशुद्ध मन साधन नहीं ज्ञान का साधन है कि नहीं है शुद्ध मन से मंदिर इसकी तो वो किसी भी मतलब किसी का भी द्वारा नहीं जान सकते है क्या यही बताया घट बता दिए ज्ञान के साधन के नहीं जा आदमी साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा अब इसके पहले किसके ज्ञान होगा वो। शास्त्र शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होगा ये है कि जो साक्षात्कार होगा मन से वो प्रत्यक्ष है शास्त्र से हनुमान से जो जानेंगे वो परोक्ष होगा परोक्ष समझते परोक्ष प्रत्यक्ष में अंतर देखो व्यक्ति जो व्यक्ति बद्रीनाथ कभी नहीं गया है यहाँ से बद्रीनाथ का वर्णन सुनता है कि बद्रीनाथ भगवान ऐसे है धाम ऐसा है वहाँ ऐसी नदी है ऐसा पर्वत है सुनकर ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ इस ज्ञान को क्या कहेंगे औरों परोक्ष ज्ञान जाकर के खुद देख ले तो कैसा होगा प्रत्यक्ष से और भगवान सुमार से परोक्ष ज्ञान होगा और मन से कैसा होगा प्रत्यक्ष मन है उसके सामने का साधन है कैसा मन शुद्ध मन अशुद्ध मन तो इसलिए उन्होंने कहा कभी अनासी अप्रमेय थे आत्मा अनासी है अविनाशी और अप्रमेय कैसा है अप्रमेय अप्रमेय कर्मन आचार में किया है घट पदाधी के समान प्रमेय प्रमेय कर्क तो होता है क्रमा का विषय क्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को यथार्थ ज्ञान का मतलब ज्ञान का विषय प्रमेय वस्तु ज्ञान की विषय होती है तो मतलब लेकिन घटपटादी का समान ज्ञान की विषय होगी क्या तो घटपटादी का समान प्रवेय नहीं है यदि किसी भी प्रकार तुम्हे नहीं माने तो क्या दुख आ जाएगा लेकिन तो कुछ हो जाएगा तो कुछ लोगों को जो रश्मेय है ही नहीं वो जो जो शत्रुमेय होता है जो जो ये होता है वो मीचा होता है जैसे घट कर व्यक्ति कहते हैं जो जो वे होता है वो जैसे घटपट यदि आत्मा भी वे होने लगेगा तो भी कैसा होने लगेगा जो जो गेह होता है जल होता है होता है, आत्मा भी तो क्या होने लगेगा उज्जल होने लगेगा निचा होने लगेगा इसलिए ज्ञान नहीं होता है वो कैसी होती है कुछ होती है जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है वो कैसी होती है तो तुम्हारा आत्मा भी कैसा होने लगेगा लेकिन तुरंत हो जाएगा मतलब इतना ही है कि आप तुम्हें मतलब घटपटा देगा समान तुम्हें नहीं है कल भी है ना भगवान क्या करें कल भी दीप उसको जानो जानने तो ऐसे नहीं रहते किसको जानने के लिए कहा जाएगा जो वस्तु ये होगी हो तो यह होगी भगवान बच्चों की विरोध हो जाएगा है ना तो घटफटा दी ये ज्ञान के साधन चक्षुवादी लिंगों के द्वारा जातना होना चक्षुवादी लिंगों के द्वारा जी होना प्रकाशित ना होना जैसा हो गया उसका अवधु अपना तो जानते हैं ठीक है इन इन प्रमाणों से जानेंगे हनुमान प्रमाण से साक्ष प्रमाण से परोक्ष होगा मन से साक्षात्कार होगा ठीक है अब अवय प्रकाश आत्मा को अपना प्रकाश करती ही रहती है अनुमान और सत्य और मन से तो क्या होगा वृत्ति ज्ञान होगा है ना स्वयं प्रकाश आत्मा को अपना प्रकाश करती ही रहती है ओम पूर्ण है पूर्ण e shani de shani te disan te